संवेद्ना के पंक के, के, पंक ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है वीरेंद्र वीर मेहता की लघु कथा बरसात रुतु तो बहुत आई बरसात की भीगना अच्छा न लगता था इस बार न जाने क्या बात हुई घंटों भीगते रहे बरसात में चार वर्ष पहले राज को लिखा अपना खत पति के कागजों में देखकर मैं हैरान हो गई मेरा खत यहाँ कैसे आया क्या सागर मेरे अतीत के बारे में जानता है ये विचार मन में आते ही मैं तनाव से घिर गई खत को हाथ में लिए मैं बाहर गार्डन में आकर बैठी और सोचते-सोचते ठंडी सोचते, हवा के के झोंकों साथ ही अतीत में बहती चली गई। राज जिसे बरसात की ठंडी फुहारों में सड़कों पर भीगना अच्छा लगता था और मैं जो बारिश के नाम से ही डरती थी एक दूसरे से मिले और जल्दी ही नजदीक आ गए कैंपस से शुरू हुआ हमारा प्यार ग्रेजुएशन के बाद और हो चुका था। उसके प्यार ने कब मुझे बारिश का दीवाना बना दिया पता ही नहीं चला जिंदगी जिंदा दिली का नाम है मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं इस वाक्य को अपना आदर्श मानने वाले राज ने कब, कब आर्मी, आर्मी जौइन जौइन की, की और, और कब, कब सरहद के लिए अपनी जान, जान भी कुर्बान कर दी साथ साथ जीने, जीने साथ मरने की कस्मे खाने वाले उन, उन लम्हों के बीच ये सब, सब कब, कब और, और कैसे, कैसे हुआ मैं, मैं समझ, समझ ही नहीं पाई इस सच को मैं तब स्वीकार कर पाई जब डिप्रेशन के तीन महीने अस्पताल में गुजारने के बाद मैं अस्पताल से घर लौटा तो। शायद इसके कुछ समय के बाद ही सागर का रिश्ता मेरे लिए आया घर परिवार में सभी ने अपने अपने, अपने तरीके से पुरानी बातों को मन में दफन कर एक नया जीवन शुरू करने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया और इन्ही हालातों में मैं अतीत को मन में छुपाए सागर के जीवन में आ गया मशीनी जीवन जीते देखकर भी सागर ने कभी मुझसे कोई सवाल नहीं किया मैं भी प्रत्यक्ष में लगभग सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही थी हाँ बरसात को बिल्कुल नहीं भूल पा रही थी जब जब पानी बरसता घंटों भीगती रहती सागर अक्सर खड़ा देखता रहता क्योंकि उसे बारिश पसंद नहीं थी लेकिन उसने मुझे कभी रोकने की कोशिश नहीं की क्यों नहीं की क्या वो जानता था इस बारे में प्रश्न फिर मेरे सामने आ खड़ा हुआ था शाम हो चली थी और हवा तेज होने लगी थी अचानक ही बादलों ने अपना रुख बदल दिया रिमझिम पानी बरसने लगा और साथ ही मैं खत को हाथों में लिए भीगने लगी कब तक बरसे बादल और कब तक मैं भीगती रही कुछ पता नहीं वर्षा बारिश कब की बंद हो गई है अब चलो अंदर चलो और चेंज कर लो सागर घर लौट चुका था और मेरे, मेरे सामने खड़ा था सागर तुम्हें ये खत से मिला? मैंने, मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और गीला खत उसके सामने कर दिया। देर से करता प्रश्न, प्रश्न, प्रश्न मेरी जबान पर था एक पल के लिए सागर खामोश खड़ा रहा और उसके बाद उसकी आंखें मेरे चेहरे पर आटी थी वर्षा ये राज ने राज खुद मुझे दिया था आखिरी समय में इस वादी के साथ कि मैं उसकी प्यार, प्यार को कभी बेसहारा नहीं, नहीं होने दूंगा कभी, कभी उसकी आखों में, में आंसू नहीं आने दूंगा लेकिन तुमने आज तक मुझे कुछ बताया क्यों नहीं मैं अभी भी असमंजस में थी वर्षा हर बारिश में जब भी मैंने तुम्हें भीगते देखा है मैंने हमेशा तुम्हारे अंदर राज के प्यार को जिंदा देखा है और मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हारे उस प्यार को मारना नहीं चाहता था सागर की आँखों में छलकता दर्द उसकी बात की गहराई को पुख्ता कर रहा था मैं खामोश खड़ी अपने मन की गहराइयों में अपने मन का मंथन कर रही थी सहसा बरसात फिर से शुरू हो गई मैं जैसे सोती सोती एक गहरी नींद से जाग गई मैंने सागर को पकड़ा और लगभग उसे खींचने हुए अंदर ले आई सागर मुझे अब राज की नहीं तुम्हारी जरूरत है और मैं जानती हूँ मेरे सागर को भीगना अच्छा नहीं लगता कहते हुए मैं सागर के सीने से लग गई मेरा लिखा खत बरसात के पानी में कहीं दूर ता चला जा रहा था अभी आप सुन रहे थे वीरेंद्र वीर मेहता की लघु कथा बरसात वाचक स्वर भारती परिमल।